श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद अंत में श्री राम कृष्ण ने लीला समरण किया आज महाराज के में पिता की संपत्ति युवा पत्नी नन्हा सा पुत्र कोई भी स्थान न पा सका संपूर्ण हृदय में एकमात्र श्री राम कृष्ण की स्मृति और एक अनिर्वचनीय व्यथा छाई है परंतु काल बड़ा ही निष्ठुर है वह वर्तमान के कठोर आघात के द्वारा यह समझा देता है है। कि अतीत अतीत हो चुका है। थोड़े ही दिनों में की अंतिम से जुड़ी, की का कर, को भी मंदिर आना पड़ा। इसके बाद वराहनगर में मठ स्थापित होने पर वे जैसा समय वहां आकर सम्मिलित हुए अठारह सो के अंत में जब नरेन आदि आठपुर गए तो राखाल के न आने से बाबूराम महाराज की मां बड़ी खिन्न हुई थी इसीलिए राखाल बाबूराम तथा बड़े गोपाल को सांस लेकर नरेंद्र पुनः वहाँ गए आठपुर के एक युवक ने ईसाई धर्म ग्रहण करने का संकल्प किया था महाराज की ध्यान तन्मयता देखकर तथा उनके वार्तालाप से मुक्त होकर उसने अपना वह विचार त्याग दिया आठपुर से लौटकर कर सन्यास ग्रहण करने के पश्चात महाराज ब्रह्मानंद नाम से परिचित हुए उनका सन्यास बाह्य आडम्बर मात्र न था वह अंतर के वैराग्योज्वल गैरिक रंग की ही बाह्य अभिव्यक्ति थी इसका प्रमाण उस समय मिला जब वराहनगर में एक दिन उनके पिताजी आए थे आनंद मोहन बीच बीच में मठ आकर पुत्र को घर ले जाने का प्रयास करते थे महाराज ठाकुर के उपदेश का स्मरण करते हुए पिताजी के प्रति समुचित सम्मान तथा प्रेम दिखाते थे परंतु घर नहीं जाते थे इस पर भी पिता पीछा नहीं छोड़ते थे अंत में एक दिन महाराज ने विनम्र परंतु स्पष्ट शब्दों में कह दिया आप लोग कष्ट करके क्यों आते हैं मैं यहाँ आनंद में हूँ अब आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग मुझे भूल जाए और मैं भी आप लोगों को भूल जाऊँ वे सचमुच ही सांसारिक संबंध भूल चुके थे क्योंकि इसी समय एक दिन अकस्मात उनकी पत्नी का देहांत हो गया परंतु वे अविचल रहे यही नहीं कुछ वर्ष बाद 20 अप्रैल अठारह सौ अपने इकलौते 10 साल के पुत्र सत्यानंद की मृत्यु का संवाद पाकर भी देव मेरू के समान अचल अटल एवं निर्विकार रहे बराहनगर मठ में वैराग्य की अपनी निरंतर प्रज्वलित रहने पर भी महाराज के मन में बारंबार यह विचार उठने लगा कि ठाकुर के तिरोभाव के बाद अनेक लोगों के साथ विविध कार्यों तथा वार्तालाप में लिप्त रहना पड़ता है जो चित्त विक्षेप का कारण है अतः उन्होंने नेता एवं ज्येष्ठाता के समान नरेंद्र से एक दिन एकांत में कहा यहाँ रहकर तो कुछ भी नहीं हुआ ठाकुर ने जो भगवत दर्शन की बात कही थी वह कहा हुआ गुरु भाई को मौन देखकर महाराज ने पुनः कहा चलो नर्मदा की ओर निकल पड़े इस पर नेता ने उत्तर दिया, निकलकर क्या क्या होगा? ज्ञान इससे होता है जो तूने ज्ञान की इतनी रट लगा दी है महाराज बोले मुक्ति और उस उसकी साधना नामक पुस्तक में है कि सन्यासियों को एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए नरेंद्र चुप रहे क्योंकि यही तो भारत की प्राचीन परंपरा है सन्यासी निर्जन में में रहकर भगवत चिंतन नवीन कार्य प्रणाली का विचार यद्यपि उनके मन जन्म चुका था फिर भी स्पष्ट आकार धारण नहीं कर सका था और सनातन श्रद्धा के अनुसार उनका मन भी तब तीर्थ दर्शन तथा निर्जन वास आदि के लिए व्याकुल था किन्तु उत्तर देने में असमर्थ होने पर भी नरेंद्र ने ठाकुर के दुलारे राखाल को उस समय इधर उधर नहीं जाने दिया बाद में अठारह सौ ईस्वी के नवंबर में माताजी श्री शारदा देवी के नीलाचल जाते समय राखाल भी सबकी सम्मति से उनके साथ गए नीलाचल में माताजी जी से फाल्गुन तक बलराम बाबू के क्षेत्रवासी नाम मकान में रही ब्रह्मानंद आदि अन्यत्र रहकर भिक्षा द्वारा निर्वाह करते हुए जगन्नाथ दर्शन तथा जप ध्यान आदि में समय बिताने लगे देखरेख के अभाव में राखाल का स्वास्थ्य बिगड़ता देखकर माताजी बड़ी चिंतित हुई और बलराम बाबू उन्हें अपने घर लाने का आग्रह करने लगे राखाल समझ गए कि ऐसी परिस्थिति में उनके लिए स्वच्छंद रूप से आहार विहार व तपस्या आदि करना संभव नहीं होगा अतः कुछ महीने बाद ही वे पूरी से कटक होते हुए वराहनगर मठ को लौट आए